सहनाब सहना भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वीनाधीतमस्त मेषा वह ओ शांति शांति शांति अनुवाद की 22वीं कक्षा 26वां अभ्यास कल चल रहा था और उसमें एक दो बातें कुछ रह गई थी कल जो प्रश्न थे एक तो वो था कि चातुरर्थिक प्रत्यय कौन से कहलाते हैं चातुर्थिक चार अर्थ कौन से होते हैं तो जहां ये शेषे का अधिकार चला है उसी से पहले कॉलम में ये जो चार सूत्र आते हैं कर्थे, देशे तेना अदूर हैं देशे तन्नामि ये चार अर्थ तो इन चारों अर्थों की अनुवृत्ति ये आएगी नडादी नाम सूत्र तक अब आप फिर देखो इसको कि जैसे ये जो अधिकार अण प्रत्यय का प्रारंभ हुआ है प्राग से तो अधिकार तो बहुत दूर तक जा रहा है अण प्रत्यय का और प्राग से आगे जो सूत्र आ रहा है अश्वपत्या यहां से लेकर के पुस्तक खुल गई आपकी सबकी या नहीं? नहीं तो बोले जाऊंगा मैं ऐसे ही निकल जाएगा सब मिल गया प्राग दिव्य तोड़ मिल गया नहीं पहले प्राग दिव्य तोड़ को पकड़िए आपका कम है अभ्यास में ये तो पहले ही बाद में है चौथे अध्याय के जहाँ तदिता का अधिकार प्रारंभ होता है ते लो, ते लो, ते लो <coughs> तो प्राग दिव्य तोड़ यहाँ से अण प्रत्यय का अधिकार प्रारंभ हुआ संज्ञा जहाँ से प्रारंभ होती है प्रत्ययों की तो पहला प्रत्यय तो ती प्रत्यय है वो अलग ठीक है लेकिन अब जो यहाँ से मुख्य कार्य प्रारंभ हो रहा है जिसके कारण से हम वास्तव में चौथे पांचवें अध्याय को लेते हैं ये समर्थान प्रथमाध्या से प्रारंभ होता है और उसके बाद प्रत्यय एक दे दिया अन, कि इसका अधिकार चल पड़ा अभी अधिकार तो चल पड़ा लेकिन आगे कोई अर्थ आया नहीं कि किस अर्थ में प्रत्यय हो जैसे अशुपत्या सूत्र तो आ गया ये अण प्रत्यय करेगा लेकिन किस अर्थ में हो ये तो है ही नहीं ठीक है तो जब तक अर्थ नहीं आएगा अर्थ बताने वाला कोई सूत्र नहीं आएगा पहला सूत्र आएगा तत्पत्यम बानवे संख्या पर उससे पहले इक्यानवे संख्या तक के सूत्र और अष्ट प्रत्याष से लेकर के जहां भी कोई प्रत्यय कर रहे हैं इन सूत्रों में से वो सूत्र सारे प्रागदिव्यतीय अर्थों में प्रत्यय करेंगे और सारे प्रागदिव्यतीय दिव्यतीय अर्थ बहुत हो गए उन सब में ये प्रत्यय करेंगे उसके बाद फिर एक एक अर्थ प्रारंभ हुआ तस्पत्यम से अब ये तस्यापत्यम के आगे आने वाले इन तस्पत्यम तो अण करेगा लेकिन तस्पत्यम के आगे वाले आगे आने वाले सारे सूत्र जब तक कि दूसरा अर्थ नहीं प्रारंभ होगा तब तक ये सारे सूत्र अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय के अपवाद कहलाएंगे ठीक है यहां तक बात होगी और ये अपत्यम काफी दूर तक जाता है हुँ? अपत्यम का अधिकार ये काफी दूर तक जाता है और उसके बाद फिर कुछ और व्यवस्थाएं की है इन्होंने प्रथम बाद के अंतिम भाग में जैसे कि गोत्र किसे कहते हैं अपत्य किसे कहते हैं ये सब ये देखकर के और आगे फिर दूसरा दूसरे पाद से प्रारंभ होता है तेन रक्तम रागार ये दूसरा अर्थ आ गया अब अब अर्थ बदलते जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर जैसे नक्षत्रुक्त काल एक एक अर्थ ही चलेंगे ऐसे ही दृष्टम साम हम परिवृतोरथ ये सब अर्थ है तत्रोधृतम अमत्रेभ्य संस्कृत भक्षा है और सान पौर्णमासी हम्म देवता ये सब अर्थ वाले सूत्र हैं। और हर सूत्र में अण की अनुवृत्ति आती है और उसके आगे के सूत्र अण के अपवाद होते हैं उसी अर्थ में उसी अर्थ में वो अपवाद बन जाते हैं अब पहुंचते पहुंचते हम पहुंच गए तो दस मे नाम इसने अण किया तीन इसने इसनेण किया निर्वृत्त अर्थ में तस् किया निर्... निवास अर्थ में और अधूर भवश्य ने अधूर भवन के समीप में विद्यमान के लिए अण प्रत्यय किया अब ये चारों सूत्रों की अनुवृत्ति एक साथ चली इनके ओर सूत्र आया तो ओर सूत्र क्या करेगा कि वर्णांत जो प्राधिपतिक है उनसे इन चारो अर्थों में अब ये अण का अपवाद बन इन चारों सूत्रों का ये अपवाद बन गया ये प्रत्यय करेगा तो इन चारों सूत्रों के आगे आने वाले सूत्र कुक्च तक, शेष से पहले, ये ये पहले तो ये चार सूत्रों में जो ये ये सूत्र ये। इन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं तो ओर से लेकर के नडादीनाम कु तक ये सारे सूत्र इन चार सूत्रों के द्वारा विहित अण प्रत्यय के अपवाद हैं। लेकिन ये ये सूत्र सारे ओर से लेकर के डादीनाम कु तक ये चारों अर्थों में अपवाद बनेंगे एक साथ तो इस अधिकार को बोलते हैं ओर से लेकर के डादीनाम कु तक जो अधिकार है इसे कहते हैं चातुर अधिकारी ये है अब अण प्रत्यय तक आने वाले और भी बहुत से अर्थ रह गए अभी उन अर्थों को जहां ये सूत्र है एक सौ 120 संख्या पर और इसका अधिकार जाता है 131 तक रिवती का दिभ्य उसके आगे नया अर्थ तस्य विकार प्रारंभ हो जाता है तो व्याख्याकारों ने शेषे से जो शेष अर्थ कहे जा रहे हैं तो जैसा मैंने कल कहा था कि त्य जहां तक जाता है वहां तक के सारे अर्थ ले लेंगे लेकिन वहां तक के नहीं लिए हैं इसमें तत्दम तक जो आ रहे हैं अर्थात तत्विकार से पहले पहले वाले अर्थ वो सब ले लिए गए ये सब शेष कहे जाएंगे अर्थात शेषे का अधिकार रैवती का दिभ्य यहाँ तक ही आता है समझ आ रहा है नहीं तत्विकार से प्रकरण बदल जाएगा तो रईवती का आदिभ्य छह से पहले पहले जो अर्थ आ गए हैं जैसे तस्तम आ गया तेन प्रोक्तम आ गया तत आगत आ गया तत्व आ गया ये सब आ गए ये सारे अर्थ कहलाते हैं शेष अर्थ तो अब जो ये शेष सूत्र है यहां से आगे जो राष्ट्रावार से जो प्रकरण प्रारंभ हुआ और जब तक कोई अर्थ बताने वाला सूत्र नहीं आ जाएगा इनके पहला सूत्र आएगा अर्थ बताने वाला तीसरे पाद की पच्चीस संख्या पर तत्र जाता है विभाषा ये मैंने कल बता दिया था आपको विभाषा पुर्वाणाभ्याम तक अर्थात अश राष्ट्र बारे पारा से लेकर के और विभाषा पूर्वाणाभ्याम सूत्र तक ये जितने सूत्र आए हैं ये सारे सूत्र इसमें एक चीज और ध्यान देने की है कि शेषे सूत्र ये अधिकार सूत्र भी है भी मैंने इसलिए लगाया कि यह विधि सूत्र भी है अर्थात यदि कोई सूत्र इन शेष अर्थों में प्रत्यय करने वाला नहीं मिल रहा है तो आप शीर्षे से कर सकते हैं बना और शब्द मिल रहा है बना बनाया कोई ठीक है क्या करेंगे शीर्षे से कौन सा प्रत्यय अण ही करेंगे अण का अधिकार चल रहा है तो कोई शब्द ऐसा है जो अण प्रत्या दिखाई दे रहा है लेकिन वो प्रकृति जिससे बना है वो वो प्रकृति यहां किसी सूत्र में दिखाई दे नहीं रही है पाणनी ने उसका विधान किया नहीं है लेकिन कहीं शास्त्रीय प्रयोग आर्स प्रयोग मिल रहा है तो वहां हम शेषे सूत्र से प्रत्यय कर सकते हैं दूसरा यह अधिकार चली रहा है अब तो राष्ट्रावर पारद से लेकर के और विभाषा पुर्वाहना प्राणाभ्याम सूत्र तक ये सारे सूत्र अण प्रत्यय के अपवाद हैं अर्थात शेषे के अपवाद हैं। कहने को शेष्य का अधिकार आ रहा है लेकिन अणप्रत्यय के अपवाद बन गए अब ये क्योंकि शेषे को हमने विधि सूत्र भी मान लिया तो अणप्रत्यय के ये अपवाद बन रहे हैं और अलग अलग प्रत्यय कर रहे हैं अण के अतिरिक्त प्रत्यय आएंगे इनमें आप जो भी आएंगे वो तभी तो अण के अपवाद बनेंगे और ये जो अपवाद बन रहे हैं अण के ये तस् तत्र जाता से लेकर के तस् दम तक इतने अर्थ है उन सब अर्थों में अपवाद बन रहे हैं अण के हो गया अब हम आए तत्र तत्व पर अब इसने तत्र तथ में अण प्रत्यय किया किसी भी प्रकृति से प्रकृति का इसमें कोई भी नाम नहीं है और उसके बाद अब सूत्र आया प्रावश्रेष्ठ अब ये ठप प्रत्यय ये केवल जात अर्थ में अपवाद बनेगा अण लेकिन अन्य जो और अर्थ आएंगे तस्त अंत उनमें अपवाद नहीं बनेगा ठीक है उनमें अण ही होगा अगर कहीं प्रयोग मिल रहा है तो तो जब तक दूसरा अर्थ नहीं आ जाएगा जैसे यहां दूसरा अर्थ तत्र जाता के आगे कौन सा आ रहा है ये आ रहा है कृतलब्ध रीत कृत अड़तीस संख्या पर फिर प्राय भव ये नया अर्थ आ गया हाँ। संभूते फिर आ गया ये अर्थ बदलते जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर तो जहां जहां अर्थ बदलते जाएंगे वो वो सूत्र वो तो अण ही करेंगे जहां अर्थ आएंगे उसके आगे आने वाले सूत्र उसी अर्थ में अण के अपवाद बनते जाएंगे नहीं नहीं जो भी आएगा ये सम्भूत अर्थ में अपवाद बनेगा सारे अर्थों में नहीं तो इस तरह से तस्य दम तक पहुंचते हैं और रवती का दिभ्य प्रकरण समाप्त हो जाता है अब तत्व विकार, विकार अर्थ में ही केवल अण करेगा ये और आगे आने वाले फिर सूत्र तस्य तत्व के आगे आने वाले ये फिर विकार अर्थ में अपवाद बनेंगे अण के इस तरह से है ये दूसरा एक प्रश्न था कि उसमें रुद्ध धातु के रूप में जो लंग लकार के रूपों में दो दो रूप बन रहे थे हाँ। प्रथम पुरुष का एक वचन और मध्यम पुरुष का एक वचन दो जगह था ना तो पहली बात तो यह कि वहां हमने ईड आगम भी किया था अरोदित नहीं।, नहीं।, नहीं और अरुदत दो बने हैं तो ईड आगम करने का सूत्र पंचभ्य जहां ब्रुव ईड सूत्र आया है ब्रुव ईड तो अस्थिचो प्रहुलम छसी रुद्रच पंचभ्य तो पांच धातुएं हैं ये रुद, रुदेर अश्रु विमोचने और चार उसके आगे की और इन धातुओं से पित सार्वधातु पर रहते हुं? सार्वधातुके यहाँ से सार्वधातु के आ रही है। तो उनके परिड़ते ये ईट आगम करेगा तो बन गया मध्यम पुरुष में अरोधी अरोधी ही। अब उसके आगे एक सूत्र अड़, गार्गे, गार्गे और आ गया अड गार्ग आचार्य के मत में जहा ईट कहा है वहां अट भी होता है और आचार्य का नाम देते हैं तो विकल्प होता ही है तो विकल्प से अटागम भी होगा तो अड़ागम करेंगे तो अरुदत और नहीं तो नहीं नहीं, हाँ, अरुदत। नहीं। हा अरुदत हाँ गुण होगा ठीक है अरुदत और दोनों अवस्थाओं में गुण तो नहीं है नहीं। क्योंकि इंगित नहीं है ये तो इस तरह से इसके रूप बनेंगे कौन संख्या पर था ये इसका रूप तीस हा तीस संख्या पर है तो अरोदित अरोत अरोधी अरो बस केवल दो ही जगह होगा क्योंकि मिप को तो अम हो चुका है वहां तो होगा ही नहीं <coughs> तो ये है इसका और अरो कैसे करेंगे जैसे अरोदित मत तो ईट हो गया और में वहां भी ई है तो इसका उत्तर तो वही मिलेगा आपको लटल कार में क्या बनता था रुदित वहां नहीं है ई तो बताया था मैंने कल इडागम करने वाला सूत्र रुदादि वहा अपवाद हुआ ये रुद्या जो है यहाँ भी ईट आगम ही प्राप्त हो रहा था रुदादिभ्य सार्वधातु के लेकिन ईट हो चुका और अट का विकल्प विकल्प से अट भी हो गया तो अट और इट दो ही होंगे ईट नहीं हो पाएगा इसमें अन्य इट हो जाएगा चलिए अब आगे देखते हैं और कुछ था क्या विषय हैं तो अनुवाद देखेंगे पहले उदाहरण के वाक्य क्योंकि इसमें कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रसंग आ चुका है तो अब वैसे ही वाक्य बनेंगे और ये प्रथम बार ऐसा यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं ऐसे के। तो मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है क्योंकि हिंदी में भी थोड़ा बदल देते हैं उसको आप भले ही हिंदी में मैं पुस्तक पढ़ता हूं लिख दे और कहा जाए कि भाई इसका कर्म बनाइए तब भी वही वाक्य बनेगा मैया पुस्तक हम पढ़ते हिन्दी में बदल करके थोड़ा और स्पष्ट हो जाता है कि हाँ कर्म में ही बनाना है अब ये हिंदी जो इसकी की गई है ये संस्कृत के वाक्य को देख करके क्योंकि वहां मयाम तृतीय आ चुकी है तृतिया का हम द्वारा करते ही है लेकिन आप इसका अनुवाद यू भी कर सकते हो कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं अशुद्ध नहीं है तो इस तरह से पढ़ी जाती है ये क्रिया इसमें हम कर्म वाचन बनाएंगे तो ये क्रिया अब कर्म को कहेगी कर्म है पुस्तक तो पुस्तक में प्रथमा हो जाएगी फिर तो पुस्तकम् पुस्तक धातु से आत्मनिपद ही आएगा और चाल में यक आएगा तो पठ्यती ने कर्म को कहा है तो करता हो गया उस नृतीय होगी मया मैं पुस्तक पठ्य मैया युष्मा अस्मि तेना तय वा गृह गम्यते गृह कर्म हो गया और गम्यती वैसे बनता है गति तो यहाँ तो छकार होगा नहीं गम के मकार को क्योंकि गम के मकार को होता है शीत प्रत्यय परिशु गम यमाम और ऊपर से आ रहा है कलमु शिति आ रहा है। मया फलम खाद्य थे मया फले खाद्य क्रिया कर्म को कहेगी तो कर्म के अनुसार उसको चलना भी पड़ेगा तो द्विवचन कर्म में है तो क्रिया में भी द्विवचन आएगा अब इसमें किसको किसके अनुसार माने फल में द्विवचन धातु के अनुसार माने या धातु में द्विवचन फल के अनुसार माने हम्म हैं हैं के के द्वारा द्वारा का अनुसार क्योंकि हम बोलते हैं कर्म वाच्य और कर्म न हो तो कर्म वाच्य बन जाएगा नहीं।, नहीं बनेगा तो कर्म की प्रधानता है ठीक है वाक्य में कर्ता भी है कर्म भी है लेकिन अब कर्म से क्रिया का संबंध जुड़ चुका है तो कर्ता से तो टूट गया तो कर्म की प्रधानता है तो कर्म ने कहा क्रिया से कि ठीक है अगर तो मुझको मेरे मुझको कहने के लिए आ रही है तो इतनी बात तुझे और माननी पड़ेगी मेरी कि लिंग और लिंग और वचन लिंग नहीं विभक्ति और वचन यहाँ विभक्ति नह करके पुरुष कहना चाहिए मुझे विभक्ति ये ये ता, नहीं है क्या है ढीला उत्तर क्यों आता है थोड़ा कठोर उत्तर एकदम स्पष्ट आना चाहिए हाँ तो विभक्ति संज्ञा तो है इनकी ये सारी व्यक्तियां कहलाती हैं, लेकिन पुरुष का व्यवहार यहां पर करते हैं अगर कहें हम तो कहते हैं तीन तो है प्रथम पुरुष प्रथमा गई मध्यम पुरुष द्वितीय व्यक्ति और उत्तम पुरुष तृतीय व्यक्ति तो ये इस तरह से यहां पुरुष का व्यवहार करेंगे हम और उसमें अस्मद यदि कर्म है अस्मद का रूप है कर्म में तो उत्तम पुरुष आएगा क्रिया में युष्मद का रूप है कर्म में तो मध्यम पुरुष आएगा और शेष अब यहाँ क्या था फल मया फलम खाद्य देते तो फल तो ना तो युष्मद का रूप है ना अस्मद का रूप है खाद्यते दिवचन है देते बहुवचन है दुखाद्यंते दुखाद मैया फला खाद्यंत बालो दृश्यते बाल दृश्यते बाला दृश्यंते यहा दृश्य को पश्य नहीं हो पाएगा तेन अत्र भूयते। अब ये हो गया भाव क्योंकि कर्म है ही नहीं यहाँ पर है तो तेन अत्र भूयते वह यहाँ है अर्थ यही है वह यहाँ है बस उसके द्वारा यहाँ हुआ जाता है ऐसे बोल दो पुस्तक से लेखो लिखते ये कहीं तो लगा देते हैं हसीचा कहीं नहीं लगाते हैं देखो बालह दृश्य और लेखो लिखे जब सूत्र पीछे आ चुका है हसीचा तो उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए फिर जब तक नहीं था तब तो कोई बात नहीं जब तक हम अनजान थे तो अज्ञानम तस्व शरणम्म तो पता लग चुका ना लेकिन लेखक भूल जाते हैं पाठक को तो पता है पाठक को पता है कि हसीचा आ गया है लेखक भूल गए कि हमने हसीचा भी पीछे लिखा था कहीं कहीं याद आ जाती है तो पुस्तक का से कर्त्रा अब का तृतीय है ये और पुस्तक में दुष्ठी ही होनी है क्यों पुस्तक कर्म है पुस्तक कर्म है किसका किसका कर्म है क्री धातु का लिखे अरे क्री का कर्म है पुस्तक और क्री धातु में आया है कृत प्रत्यय तो कर्त बन गया शब्द तो कृदंत के कर्म में षी होगी कर्त कर्मण हो कृति तो पुस्तक कर्त्रा कर्तरा लेखो लिख्यते श्रोत्रा हस्यते ये भाववाच्य हो गया जो सुन रहा है वो हंस रहा है सुनने वाला हंस रहा है गंतरा ग्रामो गम्यते जाने वाला ग्राम जा रहा है गंत्री का तृतीया पठन्ते पाठा ये हो गया कर्म वाच्य ग्रामो गर्म तो वाच्य में आ गया तो अध्ये त्रिभी ही पाठा पठ्यंते नपत्रा भोजनम पचियेत ये विधिगा हो गया नपत्री भोजन पकाये पकाए हाँ। सवित्रा भाष्यता सूर्य चमके सवित्री का तृतीया अब ये भावाच हो गया बस ये ध्यान रखना होता है द्रष्टि छात्रा दृश्य भवो सूत्र आ गया इनका पीछे हाँ तीनों आ गए तो यहाँ छात्रा दृश्यंत होगा और छात्रा दृश्यन्ते ऐसे ही त्वष्ट्रा धात्रा विधात्रा च, चगद रचते हो गया, तो त्वष्ट्रा, ये सब परमात्मा के लिए आएंगे शब्द त्वष्ट्री, धात्री विधात्री क्योंकि संसार की रचना की बात आ रही है जगत ये नपुंसकलिंग में आता है तो प्रथमा में भी यही रूप बनेगा द्वितीया में भी यही रूप बनेगा यहाँ कौन सी व्यक्ति है जगत में शीघ्रता से हाँ प्रथमा है नेत्रा जना नियंताम जो नेता है वो मनुष्यों को ले जाए नेतृत्व करे उनका अब जना बहुवचन है तो नियंताम बहुवचन हो गया ये लोट लकार का रूप है नियताम नियंताम हम जब वाक्य ये कर्मवाच के बोलते हैं तो ये अच्छे भी लगते हैं थोड़ा जैसे कोई आया मान लीजिए अब आप कहें उसे अत्र तिष्ठ तु बोले कि अत्र स्थीयताम आगम्यतां, आग आगच्छतु और आगम्यतां, अच्छा लगता है ना थोड़ा तो नियंताम स्त्रोत्र ज्यात्रिष अब यहाँ क्या बनेगा वैसे स्तोत्रभिर ज्यात्रिभिष क्योंकि विसर्ग सात अक्षरों के परि रहते ही होते हैं तो स्तोताओं के द्वारा और ज्ञाताओं के द्वारा जो जानते हैं जो स्तुति करते हैं वो लोग दाता सेव्यते देने वाले की सेवा कर रहे हैं सेवन कर रहे हैं उसका और द्वेष्टा त्यज्यते द्वेष्टा हां मतलब इनके द्वारा स्त्रोत्र भी यात्री भीष्ट द्वेष्टा त्यज्यते जो द्वेष करता है उसको ये छोड़ देते हैं भोग त्रिभी भोजनम पच्यते खाद्य च ये कर्म बाच्य में हो गए भोजन कर्म हो गया उसी को पकाया जा रहा है उसी को खाया जा रहा है भोक्ताओं के द्वारा तो पच्यते पचयते च बालक उच्चई रोदिति उच्च के आगे से विसर्ग नहीं होंगे और रेफ का भी याकार करके यकार कह दो या रेफ का तो सीधा वो रोरी से ही लोप हो जाएगा उच्चई रोदिती बालक जोर से रोता है अरोदित रोया रोदितु रोए रोए रोदिशति रोएगा अब ये भावाच में आ गया बालके नोच्च रुद्यते जोर से रोता है अरुद्यता हम्म अरुद्यता कौन से लकार का हो गया लंका रुद्यताम ये लोट रुद्रत विधिलिंग रोदिशते लरिट का हो गया इस तरह से अब देखिए आगे तेरे द्वारा मेरे द्वारा और उनके द्वारा हंसा जाता है तो त्वया मया तैश्च हस्यते क्रिया में एक वचन ही रहेगा क्यों क्रिया यहाँ पर स्वरूपस्थ है स्वयं को ही कह रही है और क्रिया एक ही होती है क्रिया में बहुत तो नहीं होता है चाहे एक आदमी करे उसको चाहे सौ करे पुस्तक के कर्ता द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है तो पुस्तक में सृष्टि हो जाएगी पुस्तक से कर्ता ग्रंथ पठ्य क्यों सही लिखे हैं राजू जी। ऐसे ही लिखे हैं पूछ करके अपने आप बनाए थे जी। जी। तो, तो तो इसका अभ्यास हो गया काफी हाँ तो ये आपको श्रेय देना नहीं चाह रहा है ना कोई और अच्छा है आप श्रेय न लो इससे नहीं तो आपका पुण्य घटेगा अगर ये आपको श्रेय नहीं दे रहा है तो इसमें आपको लाभ है थी। थी। आपका पुण्य सुरक्षित है खर्च नहीं हुआ और जरा भी सुख ले लिया दूसरे की प्रशंसा में तो गए घाटे में <laughs> हो गया घाटा हम तो सुखी हो रहे हैं अरे बड़ी प्रशंसा हो रही है माला पहनाई जा रही है सब में नाम बोला जा रहा है अखबारों में फोटो छप रहे हैं ये है वो है ये नहीं पता है कितना घाटा हो चुका नहीं वो मनुस्मृति का है सत्या प्रकाश में है सम्मानात ब्राह्मणों नित्यम उद विजेता विषादेव अमृत से सर्वदा अवमान से डरने के बाद इसीलिए उसमें लाभ है हमें तो तू इनको घाटा मत पहुंचाना इनकी प्रशंसा इनकी प्रशंसा करेगा तो इन्हें घाटा हो जाएगा उल्टा दूसरे की हानि नहीं करनी चाहिए <laughs> हम्म तो कहाँ तक हो गया ग्रंथ पढ़ा जाता है योग्य ग्रंथ पठ्य हाँ धन के हरता द्वारा धन ले जाया जाता है तो धनस्य हरत्रा हरता अब ध्यान रखना है कि धन में जो षि आ रही है ये ष्ठी षि शेषे से नहीं है ये कर्तिकर्मण हो कृति से है क्यों है यहाँ पर जैसे पीछे कहा था हमने पुस्तक से तो पुस्तक में ष्ठी कैसे थी कर्म में या कर्ता में दोनों में करता है कर्म में यहां भी कर्म में धन का हरण करेगा तो हिरी, हिरी धातु का ये कर्म हो गया धन तो धन से हरत्रा नीयते हृदा हर तरह धातु का जब प्रयोग करेंगे तो जितने भी धातुएं धातु रिकार्त है, है, है, है, है इनके आगे जब यक प्रत्यय आता है चार लकारों में तो गुण तो होगा नहीं क्योंकि यक कित है लेकिन एक अन्य कार्य होता है इनकारांतों के स्थान में रिंग शिंगशु रिंग आदेश आदेश है ये क्यों नीचे सूत्र लगेगा इसलिए नित है ना मित आदेश होते हैं आगम केवल तीन होते हैं तित कित मित और अगर नकार लगा दिया है आदेश बनेगा कोई भी अनुबंध नहीं लगाया है आदेश बनेगा तो रिंग श और लिंग तीन जगह होता है श का मतलब तुदादिगण तो की धातु होगी तो यक भागवाच्य कर्मवाच्य और लिंग लकार जैसे क्री का क्या बनेगा लिंग में कर्तवाच्य में ही पूछ रहा हूं हम करो तो बोलते हैं लट में और लिंग में क्या बनेगा हैं रिंग शायग, लिंग क्रियात ऐसे यहां पर ह्रियते धनस्य से हड़ता धनम ह्रियते और नियते वो अलग हो गया अब मालिक नियते हरियते दोनों अब मान लीजिए कोई धातु हरस्वे कारांत है जैसे जी अब शत्रु जीता जा रहा है क्या बोलेंगे शत्रु राजा शत्रु को जीत रहा है तो राजु जीयते यहां दीर्घ इ हो गया जहां दीर्घ पहले से है नी कोई समस्या नहीं लेकिन जहां हरस्व है वहां इसका सूत्र अलग है अकृत अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ इससे दीर्घ हो जाता है दीर्घ चलिए आगे भार के धारणकर्ता द्वारा भार यहां लाया जाता है यह भी भार में कर्मसठी होगी भारस्य धर्त्रा और भारशद पुलिंग का है तो भारोत्र, भारोत्र आनीयते भारोत्रीय या आहरियते हो गया श्रोताओं के द्वारा हंसा जाता है या नी दोनों का एक ही अर्थ है श्रोताओं के द्वारा हंसा जाता है तो श्रोत हस्यते क्रिया एक वचन में ही आएगी हस्यते वहां अनुनासिक मत लगा देना ये तो हिंदी में लगा देते हैं धातु में अनुनासिक नहीं है वक्ता के द्वारा भाषण दिया जाता है तो वक्ता एक है वक्ता भाषण दिया जाता है तो भाषण दियते या सीधे धातु का ही प्रयोग कर दो हैं? नहीं अगर हम भाषण देता है ऐसे बोलेंगे तो भाषा व्यक्तायाम वाची भाष धातु ही है हम्म, भाष है भाषा हाँ भाषा बनता है ना जिससे तो भाषा व्यक्तायाम वाची उसी का प्रयोग करेंगे गण में ही है ये और आत्म में आती है ये तो वैसे बोलते हैं हम भाषते भाषेते भाषणते यहाँ बोलेंगे भाष्यते तो वक्तरा भाष्यते अभी ये बन जाएगा इस प्रकार भाष्यते इसमें ये तो लग रहा है कि भाषण भाषा जा रहा है नहीं अशुद्ध तो नहीं है लेकिन प्रयोग में ऐसे सीधा भाष्य भाषते बोलेंगे से पूरा निकल गया तो हम क्यों अतिरिक्त शब्दों को बोलें या फिर भाषण दिए थे ये ये बोलते नाती के द्वारा गुरु की सेवा की जावे तो नवत्री शब्द है इसका तृतीया में नवत्रा और गुरु की सेवा की जाए तो गुरु में तो प्रथमानि ही है कर्म है नहीं ये गुरुम में सेवते वैसे बोलेंगे हम तो गुरु और सेवा की जाए तो या तो विदलिंग या लोट लकार तो लट में क्या बनता है सेव्यते आत्मने पद में लट लटलकार से लोट बनाने के लिए एक आम करते जाओ आमेत तो सेव्यते का सेव्यताम भी हो जाएगा हम्म वो तो लटका हो गया सेवा की जाए है ना तो आपने दो ऑप्शन कौन कौन से दिए आप विधलेंग और लोट का बोल रहे हो गए आप लटका बोलने लगे तो या तो सेव्यतम या सेव्यता ये बन जाएगा आपने विधिलिंग प्रयोग किया है वो भी ठीक है से या सेव्यताम तो गुरु सेव्यताम सूर्य के द्वारा तपा जाए अब ये अकर्मक है भागवाच्य में तो सूर्य या रविणा हां सवित्रा सवित्री शब्द भी है तो सवित्रा तप्यताम या तप्य अध्येता के द्वारा तीन ग्रंथ पढ़े जाएं अध्येत्रा अब ग्रंथ पुल्लिंग है तो उसका विशेषण तीन यानी कि त्रि शब्द का भी पुल्लिंग रूप आएगा और प्रथमा व्यक्ति लानी है तो त्रयोग ग्रंथाह अध्येत्रा त्रयोग ग्रंथाह अब क्या होगा यार क्योंकि कर्म बहुत है तो अथवा पठ्यंताम या पठ्यंताम गांवों को जाने वालों के द्वारा गायों को को जाया जावे तो ग्राम में ष्ठी होगी कर्म में तो ग्रामस्य से गंत्री भी है, गंत्री आ, समास ग्राम का गंत्री के साथ में हाँ तो उसमें समास का जहाँ प्रकरण आया है तो उसमें जो निषेध यहाँ आता है ये निषेध दिया हुआ है इसमें त्रिज का अभ्याम हम्म, त्रिज और अक प्रत्याय कर्ता में आए हैं हम्म, त्रिज और अक यदि कर्ता में आए हैं इतनी बात पकड़ में आ गई तो गंतरी में त्रिज किस में आया कर्ता में जाने वाला कर्ता में आया तो त्रिज और कर्ता में आए हैं हाँ जी। तो है अकमान तो उनके साथ तृतीय है और उसके ऊपर आ रहा है ष्ठी इन कर्म में जो षी ग्राम ग्राम में ष्ठी किससे हुई किस, किस में हुई कर्म में तो उसका समास नहीं होगा ठीक तो ग्राम है ना? तो ग्राम गृिरा ग्राम पुलिंग है न तो ग्राम गृि ग्र गम्येर या गम्यंता दर्शक के द्वारा दो छात्र देखे जाएं, तो दृश्येता, दृश्येता, द्रष्ट्रा छात्र दृश्यता दृश्यताम दृश्यताम या दृश्यता तो फिर एक क्वेश्चन हो जाएगा उधर दृश्यतां या दृश्येता अगर छात्र द्वय बोलेंगे तो में पर्श्य। पर्श्य <स्यास्य>। ये पश्चिद कहा से कर दिया आपने हम्म अब अगले वाक्य और ये उसके अलग हैं कर्मबाजी भाबाज से कि नगर में बड़े नेता इत्यादि ये सब लोग रहते हैं तो नगरे तो बढ़ी का क्या था इसमें तुश्ट्री। आ, तुश्ट्री था तक्षु त्वक्षु तनुकरण तो त्वष्टारह दातारह अगर एक एक वचन लेंगे तो एक एक वचन ही बोल सकते हैं यहाँ पर लेकिन नगर है तो नगर में तो बहुत बहुत ही रहेंगे सब श्रोतारह द्वेष्टारह निर्मातारह रह उपभोक्ता हम्म अध्ययन करना नहीं इसमें नहीं दिया है पढ़ने वाले हाँ पढ़ने वाले को आप कर सकते हो पठितार याध्यार्च अध सर्वे मनुष्य निवसते सभी लोग रहते हैं। अब इन्होंने सभी लोग लिखा है तो आप लिख सकते हो सभी लोग रहते हैं सभी मनुष्य बालिका रोती है बालिका रोदिति तो रोदिशी तो रोता है अहम रोदी मैं रोता हूँ वह रोए स रोदितु तुम या रुद्या बोलेंगे या लोट लकार। और मैं मैं तू रो तुम रुदी, रुदी ही। रुदी ही। मैं अहम रोदानी रोदानी रोदाव रोदाम ऐसे अहम नरोदानी बालक रोया तो बालको रुदित अरोदी तो सह लिखा है तो वो हो जाएगा बालक को साथ बोलेंगे तो बालक को अरोदत ऐसे ही तू रोया तो अरोदी या त्व अरो मैं नहीं रोया इसका एक ही तरह से बनेगा अहम अरोदम अहम ना रोदम वह रोएगा स रोदीष्य तू भी रोएगा तुम तो अभी रोदिष्यसी मैं नहीं रोऊंगा अहम न रोदिष्यामी इस तरह से अशुद्ध वाक्य में जैसे त्वया मया और अब इन्होंने क्रिया दे दी बहुवचन में जबकि भाववाच्य भागवाच्य तो हस्यते ही होगा पुस्तकस्य कर्ता नहीं अभी तु कर् और ग्रंथ पुलिंग का है तो ग्रंथा है और एक है तो लिख्यते ऐसे ही ग्रामान में ष्ठी होगी नहीं इन्होंने ग्रामान, ग्रामान गंत्र भी देखो इनके उदाहरण के, के वाक्यों में एक स्थान पर आया था उदाहरण के वाक्यों में पुस्तक से करता कड़तरा हो गया और उदाहरण में नहीं कोई ऐसा तो यहां गंत्री में तो कर्ता में आया हुआ है ये त्रिश तो कर्ता और कर्म में सृष्ठी होनी चाहिए तो ग्राम चाहिए। में तो श्रष्टि होनी चाहिए नहीं उसमें तो चलो उदाहरण वैसा कर्ता का हो गया हाँ पुस्तक कर्म ही है वहाँ भी ठीक है तो उदाहरण में पुस्तक से करता दिया है ना? तो उदाहरण में जब पुस्तक से कर्तरा वहाँ पुस्तकम करता ऐसे नहीं है पुस्तक को बनाने वाला जैसे हम बोले जैसे गाँव को जाने वाला तो ग्रामम पुस्तक को बनाने वाला तो पुस्तकम करता लेकिन वहां तो पुस्तक कसे ही लिखा है इन्होंने तो ग्रामान में यहाँ पर ग्रामाणाम होना ग्राम चाहिए गंत भी ही, ग्रामा गमेरन ठीक है आगे रोदती रोद रोदामी इत्यादि इनके रूप ईटागम होकर के रोदिति रोदिमी रुद्याद गुण हो नहीं पाएगा क्योंकि या होता है रुदी ही ये चलिए अगला अभ्यास देखते हैं इसमें सत्ताईसवाकारांत तो शब्द में पहले पित्री भ्रातृ मातृ तो ये जो तीन शब्द हैं, इनके रूप कर्तरी के समान नहीं चलेंगे क्योंकि इसमें सभी सरनाम स्थान में दीर्घ नहीं होगा केवल एक वचनम पिता आगे पितरऊ पितरह पितरम पितरऊ हैं हैं है? पित्री बनाए गए कोश में बने हुए हैं ये तो ऐसे ही भ्रातृ का भी भ्राता भ्रातरु भ्रातरह भ्रातरम भरातरु जा माता जामा तरउ जामाता जामातारौ, जामातारौ। इस प्रकार से रूप चलते हैं बाकी सब आगे के दुतिया के बहुवचन से लेकर के और सप्तमी तक सब सपकर्तृ के समान ही चलेंगे अन्य संबंध वाचक शब्द में श्वश दे दिया है एक ये अकारांत पुलिंग है इसके बालक के समान चलेंगे गान और वचन ये नपुंसलिंग के दोनों शब्द है ल्युट प्रत्यांत और धातु इसमें दुह ये आदादी गण की है दुह प्रपूर्ण है हा तो दुह प्रपूर्ण इसके रूप चलते हैं दोगी दुग्ध दुहंती और फिर धोक्षी दुग्ध दुग्ध दोहमी दोहमह ये आई है आपकी इसमें उन्तीस दादी संख्या पर है है है ये ये और और दुहे पदी दुह इसलिए इसमें हैं, दुहाते दुहाते, और दुहाते दु, दुहे दुह ऐसे विरूप चलेंगे लोट में दोगु दुग्धात दुग्धाम दुहंतु दुग्धी दुग्धात दुग्धम दुग्ध दुग्धा दोहानी दोहा वोहा आत्मनिपद में सीखा हो जाएगा दुग्धाम दोहाताम दुग्धाम दोहाई दोहाई दोहाई क्योंकि यहाँ एता ऐ लग जाता है आत्मनिपद में और लंग में अधोक या अधोग यहां वापस आने से विकल्प करके जश होता है अधोग, अधोग, अधग्धाम अदोहन अधोक अधोक अधम अध में तव हो जाएगा तो अदुग्ध था को भी धाव हो जाएगा झोर धोध त हो या दोनों कोई धाव हो जाता है अधग्धाह अधग्धम ये अधुग्ध्व या धोक्षी इनमें किस सिद्धा को धाव करेंगे कई रूप आ चुके ऐसे हाँ एक आचो बशुभ इससे होता है अदुह विधलिंग का सरल है दुहिया दुहियाताम दुह्यू इत्यादि और आत्मनिपद में दुहित तो क्योंकि वहां लिंग सीठ हो जाता है तो दुहित तो दुहियाताम दुहिरन दुहि था दुहिया था दुहित्व दुहि कार में फिर वही लग जाएगा एक आचू बशुष तो धोक क्षति धोक इत्यादि और लुट में दोग दोग्धा, दोग्धार आशीर्ग में दुहियात अब आशीर्ग में विधिलिंग में अंतर नहीं आएगा क्यों नहीं आ रहा है अंतर इसमें हम जब अन्य गणों की धातु देखते हैं जैसे पठेत और पठ्यात तो यहाँ क्यों नहीं अंतर आया यहाँ दुहियात विधलिंग में भी ऐसा ही बन रहा है और लिंग में भी दुख्या, थोड़ा सा अंतर द्वियास्थान में दिख रहा होगा आपको वहां सकार है एक और लेकिन दुहिया में सकार नहीं है तो क्यों होता है ऐसा लिंगा स्वलोपान से जो सकार का लोप करता है ये सार्वधातुक होने पर करता है आश्रीलिंग होता है अर्ध धातुक इसलिए इसी आशीर्ग में आपने पद्म धुक्षिष्ट बनेगा धुक्शिष्ट धुक्षीस्ताम दुक्षी धुक शीरन और लिंग में अधोक्षत अधोक्षताम अध्य लिटका दुदोह दुदुहतु दुदुहु इसमें संभाल लेना है इसको दोनों यशुद्ध हो दो रहे हैं दुदोह दुदुहतुह यहां भी और दुदुहु यहां भी अशुद्ध हो गया है दुदोहिथ दुदुहथुह दुदु दुदोह दुदु दुदुहिम दुदु लिट में आत्मनिपद में दुदुहे दुदुहा दुदुहिरे दुदुषे दुदुहा दुदुहे दुदु हे दुदु, दुदु, ही दुदु, ही दुदु महे और लुंग में बोल जाता है शल इगुपा तो अधोक्षत अधताम अधुक्षण अधुक्षा, अधुक्षाम, अधुक्षाम। ऐसे ही में तो धातु अधुक्ष अधतम अधत अधम अधा अधारण पोषण यो इसके दा के समान चलेंगे इस दधाती दत्ता दधत्ती इसका बनेगा दधाती धत्ता दी मा माने ये धातु तो जोहत्यादिगण की है और माँ माँ किसकी है माँ भी जो है एक तो एक तो माँ इसमें दिवादी गढ़ में भी है शायद हाँ दिवादी गण में भी है, हाँ। है जोहत्यादि गण में भी है और अदादीगण में भी है तो अदादी गण में जो आएगी माँ धातु तो वहां भी इसका अर्थ है मां माने लेकिन वहां रूप चलेंगे इसके माति मात मानती परसनी की है ये और जोहत्यादि गण में भी आई हुई है ये मांग माने शब्द चे उसमें शब्द अर्थ और बढ़ा दिया है और ये आत्म की वहां बनेगा मिमीते मिमाते मिमाते और फिर ये दिवादी गण में भी आ रही है हम्म और दिवादी गण में जो आएगी तो वहां इसका अर्थ वहां भी इसका अर्थ है मांग माने और वहां भी आत्म ने पद की है अब वहाँ क्योंकि श्यंग हो जाएगा और श्यंग होता है श्यन होता है तो ई कार भी हो जाएगा मीयते मीयते मी ये वैसे लड़ाई से हम कर्म बोल रहे हैं अच्छा कर्म बाचन बोला तो क्या बनेगा ही बनेगा वहां श्यन के नित होने से ही कार हुआ वहां यक के कित होने से ही ईकार और या वहां भी या वहां भी हम्मसे चलेगा पता चले तो इन्होंने जो दिया है, तो है इसमें ये दिवादी गण वाली ली है नहीं इन्होंने कर्म वाची प्रयोग किया है तो दिवादी गण की है किसकी है ये नहीं खुलेगा क्योंकि इसमें दियते दियते मियते ऐसे रूप लिखे हुए हैं इसमें तो कोई सी भी ले सकते हैं नापना तोलना इत्यादि हैं ऐसी हा धातु है ओहाक त्यागे ओहाक ये ये उसकी है जो इत्यादि गण की तो जहाती जहिता जहती लठकार जो होती वातु है ओहा त्यागे है ऐसे ही आगे है शो अंत कर्मणी और ये है दिवादी गण की इसका रूप बनता है ओतः श्यनी ओकार का लोप हो जाता है श्यन प्रत्यय परिरहते, रहते दिवादी गण की है ये श्यन प्रत्यय परिरहते ओकार का लोप, तो श्यति श्यतः श्यंती तो शनि और वैसे रूप से लाएंगे इसके हम तो आकार आदेश हो जाएगा अन्यत्र तो। शो को बन जाएगा शा शा का सा इसलिए शाहिए लिख दिया अव करके और अंत कर्मणि कर्म का अंत यानी कि वस्तु का नष्ट हो जाए अवसान बोलते हैं नहीं।, नहीं विराम अवसान समाप्ति हो गई वाक्य की कर्म का अंत हो गया इसी से बनता है सामवेद जहाँ कर्म का अंत हो जाता है कौन से कर्म का हम साना कांड कहते हैं नहीं? कर्म नी तो उपासना में तो कर्म समाप्त हो गए चीज मिल गई हमें अब क्या चाहिए समीप पहुंच गए जिसके जाना था हम्म? उपासना के समीप आ गए कर्म का हो तो गया तो अवश्यति अवश्यता जब कहीं नष्ट होने की बात करते हैं तो ऐसी बोलते है अवश्यति अवसान हो गया है सो नहीं सो शार शो, शो, शकार शो।, शो हाँ गृह धातु गृह निगरणे दीर्घ रिका रही है तो निगलना निगरणे उसकी तुतादिगण की है क्रियादि की भी है हाँ क्रियादि में भी है गृणाती और गिराती गिरता गिरंती ग्री शब्दे वो ग्री शब्द है शब्द करने अर्थ में तो आदिगण की किया ये और निगलने अर्थ में आदि गण की है पोद उपसर लगा देंगे तो उल्टा अर्थ हो जाएगा पहले अंदर को जा रहा था बाहर को आ रहा है उदगिरती नहीं उदगृणी उदगिरती में बोलना अर्थ होगा फिर तो दोनों ले लिए दोनों ले ली इन्होंने गृह शब्द भी और गृह निगरण भी है और ज्री वयोहानव ये वृद्धावस्था के लिए आती है हम्म ये दिवादी गण की है जीरियती जीयती ऐसे करके जीर्यते। जीर्यते। हैं? जीरियते कहा है नहीं, नहीं जीरियते तो उसमें बनेगा कर्म वास्तम है कर्म भाव में क्योंकि वहां तो फिर रीता धातु तो लग जाएगा नहीं। और रूर उपधाया दीर्घ एक उपधा को दीर्घ भी होगा है ना और ऐसे ही श्री धातु है श्री हिंसा अर्थ में आती है श्री हिंसायाम तो इसका भी ऐसे ही शरणार्थी इत्यादि बनेंगे और भाव कर्म में शीरियते है प्री पालन पूर्ण यो ये प्रियपालन पूर्ण यो हो ये, ये जो में जारती। जारती। अच्छा जी धातु जी धातु तो क्रियादि गण की है इसमें एक चुरादी गण की भी है और दिवादी गण में भी है उसमें जीश झ है जीश हाँ क्रियादि गण में जीणाती बनेगा और चुरादी में तो जारती बनेगा फिर और दिवादी गण की भी है जीरियती जो बोला था मैंने जीश शकार अनुबंध और है साथ में उसमें जीश जीश वायु करके है लेकिन इसमें क्या लिखा है जरती तो जरती तो जो है जरती यदि बनाएंगे भी हम तो नहीं जरती तो नहीं बन पाएगा क्रियादिगण चुरादिगण और देवादिगण तीन ही है तो ये हो गए और हाँ प्री को मैं देख रहा था तो प्री धातु जो है ये ये स्वादी गण स्वादी में तो हृस्वरिकारंत है ये लेकिन हमें देखना है दीर्घ रिकारंत्र तो ये जो त्यादिगण में आती है तो पिपरती पिपरती पिपुड़ता पिपरती ऐसे चलते हैं रूप इसके और एक क्रियादिगण में भी है ये वहां प्रेरणाती बनेगा क्रियादिगण में बोलेंगे तो क्रियादिगण में जो आती है वहां भी है प्री पालन पूर्णयोग और दूसरी जोहत्यादि में आती है तो अर्थ अर्थ वहां भी यही रहेगा इसका अर्थ वहाँ भी यही है प्री पालन पूर्ण योग दोनों जगह ये कौन सा तो क्रियादि में भी है जोहत्यादि में भी है दोनों बोल दिया ना मैंने कर्म भाव में तो अंतर आएगा ही नहीं कोई ये तो अन्य जो हम कटरीवाच में लाएंगे तो अंतर आएगा रूपों में जी। कर्म भाव में तो आप कोई मतलब ही नहीं किसी गण की भी हो एक से ही रूप बनेंगे सर अगर धातु का स्वरूप वैसा है तो वृ वृ वर्णे है ये चुनना है वर्ण करना तो ये स्वादिगण की है वृणोती वृणत वृणवंती ऐसे ही स्तु स्तु स्तुत ये उसकी है गण की वृद्धि हो जाती है वो तो लोकी हली श्ट्वन्ती श्ट्वन्ती स्थुमा। स्थुमा। इस तरह से और हु दाना दन आदाने चेत्ते के ये आदि गण की पहली ही धातु है तो जोहोती जोहत जो हु ऐसी मथ मंथ धातु ये मंथन करने अर्थ में हम्म आत्मनिपद की है ऐसी बंध धातु भी है बंध बंधने बंध ये उसमें बंध बंधने बंध ये क्रियादिगण में आ रही है ना हाँ बदनाति बनता है हाँ बंध तो क्रियादिगण की है लेकिन एक धातु बध है अगर नकार हटाते हैं हम तो ये भुआ दीगण में भी आती है हैं? नहीं अर्थ तो वहां भी वही है बध बंधन है लेकिन वहां बधते बधेते बधनते ऐसे करके रूप चलाते है इसके। हैं इसके चुरागढ़ हाँ चुरादीगण में भी है वहाँ बदया बनेगा वहाँ बाधयाती नहीं बनेगा अकारांत है वो वो वैसा है या? मतलब महाकाल तो लिया गया है, है? और में जो है अर्थ वहां वही है बंद बंधने लेकिन वहां रूप चलेगा बधनाती करके तो अलग अलग हैं ये दो जगह और भज धातु ये तो है ही भज भजसेम तो भजते भजते, भजते। भजनते ऐसी ये जो देव पूजा संगतिकाने उभयपदी है और वप टूअप बीज संताने छेदने च बोने में भी आती है काटने में भी आती है हम्म में ही है और शप आक्रोश ग्रह धातु ये क्रियादिगण में आएगी ए? हाँ गृहदि रूप बनेगा इसका ये की है और संप्रसारण भी साथ में हो ही जाना है इसमें तो ग्रह उपादाने लेना ग्रहण करना ग्रह उपादाने तो भाव कर्म का नियम यहां भी चल रहा है इस अनुवाद में भी सब सब में क्या गुरु सब, साथ, साथ देना। शपते शपे शपंते तो इसमें पित्री शब्द के रूप स्मरण करना है और दो धातु के रुदाधिगण का परिचय दिया कि इसमें स्नम प्रत्यय हो जाता है चार लकारों में तो स्नम का न ये मित है तो मित होने से धातु में जो अच होता है उसके आगे आता है ये मित्र जैसे रुद्रे तो रुद्रे रू के आगे आएगा तो और देखिए की कुछ विशेषताएं थोड़ी सी और ली सार्वधातुक लकार रहे हैं कौन से कि धातु के साथ यह लगता है पहला नियम क्योंकि यक प्रत्यय होना ही है आत्मने ही होता है ठीक है भावकर्मो सूत्र है और साधारणतः धातु में अंतर नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि सब में जब यक हो ही रहा है तो चाहे किसी गण की हो अंतर नहीं आएगा सामान्यता इसलिए कहा है कि मान लो कहीं गुण की संभावना तो तो रिकारंत है तो रिंग आदेश हो जाएगा ये अंतर दिखाई देंगे तो भूयते पठ्यते लिख्यते रक्षते आदि गुण होगा नहीं क्योंकि है। धातु मूल रूप में रहती है।, है उसमें जो आदेश करते हैं हम आदि या गम के मकार को शिकार वो नहीं हो पाएंगे और दूसरा जो धातुएं आकारांत होती हैं वहां घुमास्ता गापा जाते शाम हली ये उनको ई करेगा ही तो धाका दियते धाका धीयते माका मियते स्थाका था स्थियते गाका गियते पाका पियते हाका हियते इस तरह से रूप बनते हैं साका बनेगा सीयते अब लगा देंगे तो अब सियते समाप्त हो रहा है लेकिन इसमें जो है घू मास्था गापा हैं तो इसमें धातु में गिन दी गई है सारी नहीं है इसमें आकारांत तो शब्द कहके नहीं बोला गया है घू संजग ले लेंगे और बाकी मास्था गापा अब इसमें जिया तो आई नहीं उनका ऐसे ही बनेगा जियायत स्नायते नहाया जा रहा है और जो रिंग आदेश की बात थी वो सूत्र भी दे दिया है रिंग शयग लिंगशु तो हरस्वरी जिनके अंत में होता है दीघड़ी होगा तो, तो रीते धातु तो लग जाएगा लेकिन हृस्प होगा तो ये सूत्र रिंग आदेश कर देगा और अलो सूत्र से अंतिम अल के स्थान में होगा ये हो और अगर मंगा न लगाते तो कहा होता है जैसे क्री को हमने रिंग किया और रिंग में अंगा हटा दें अनबंध हम और केवल री आदेश करें तो कहाँ होगा अनेकाल है दो वाले हैं री में री में ये अनुबंध तो है नहीं दो वाले हैं उसमें इसलिए गांड्य ने तो केवल के स्थान में होगा तो क्रियते ह्रियते इत्यादि लेकिन स्मृति में अपवाद है उसमें स्मृति में इस्म्री से आगे हम यक लाएंगे तो वहां गुण हो जाएगा तो स्मृ गुण करने का सूत्र कौन सा है गुणोर्ति गुणवर्ती संयोग हो, होगी संतुष्टि सत्यप्री कह रहे हैं अच्छा इसके आगे है सूत्र यंगीच तो संयोग आदि में है जिनके ऐसी रिकारंत धातु उसके आगे यंग आ जाए तो ंगी जैसे गुण होगा न कि गुणवर्ती संयोगाद्य हो वो तो अनुवृत्ति आ रही है उसमें गुण की और संयोगाद्य होगी ठीक है री भी है उसमें अरती तो अर्यते क्योंकि तो री संयोग आदि नहीं थी उसको अलग से पढ़ना पड़ा <coughs> लेकिन इन्होंने सूत्र नहीं दिया उसका बस ये कह दिया परंतु स्मृति स्मरियते भी खोल देते नीचे सूत्र लगेगा यहाँ अच्छा अब रही बात दीर्घ की तो दीर्घ में तो रीत धातु से अब इन्होंने लिखा है कि ईर आदेश ईर तो बादम बनता है रीत धातु तो हृस स्वीकार करता है और हृस स्वीकार करके रपर हो करके तो बन गया जैसे ग्रीका ले ले हम तो गिर उसके बाद रेफ की उपधा को दीर्घ हो जाएगा बाद में तब ईर बन जाता है हाँ हल पर हरी दीर्घ ये कह और हलीचया अच्छा अब रही बात पवर्ग वाली जिन धातुओं में पवर्ग प्रारंभ में होता है हम तो वहां क्या करेंगे अब पवर्ग यदि होता है क्योंकि ये तह रीत धातु आगे सूत्र फिर आगे, उपधायाच फिरागे अगर ओष पूर्व में है पूर्व में है, उदोष्ठ अगर ओष्ठ यानी कि पवर्ग पूर्व में है तो फिर इत धातु का अपवाद हो गया उत्ओष पूर्व से अब उड़ हो जाएगा लेकिन उपधा को दीर्घ वहां होगा जैसे प्री का बनाना है तो क्या बनेगा पूर्यते, तो जैसे इन्होंने दिया है ग्री का गीर्यते, ग्री का तीरियते जी का जीर्यते, श्री का शीर्यते, परंतु प्री का बनेगा पूर्यते, हम्म, अच्छा अब यक प्रत्यय क्योंकि केत है तो केत होने का भी प्रभाव पड़ेगा धातुओं पर तो कित होने का प्रभाव यह है कि कुछ धातुओं को कित परे होता है या नित परे होता है तो संप्रसारण हो जाता है लेकिन यहाँ कित को लेना है नित को तो नहीं लेना है तो वची कीति और उसके आगे सूत्र है ग्रहित वैविधि वहां नीति कहकर भी पड़ा हुआ है इन्हें कित को भी ले लिया है तो इस इन सूत्रों में धातु आ रही है और उनका यदि हम भाववाच्य कर्मवाच्य बनाएंगे तो संप्रसारण भी आवश्यक है तो वच का बन जाएगा उच्चते ब्रु है ब्रू को पहले वच आदेश क्योंकि यक है आर्थ धातुक इसलिए वच को वचादेश भी होगा और वचि स्वपी में फिर आगे धातु ये तो संप्रसारण भी हो गया उच्चते ऐसी यजा दीनाम वची स्वपी यजादीनाम तो यज धातु भी आगे उसमें तो इजे इसको भी संप्रसारण हो गया ऐसी है तो इसका संप्रसारण होकर हम्म और स्वप धातु में ये उसमें वची स्वपी स्वी पड़ी, पड़ी हुई है तो स्वप्य सम्प्रसारण करने के बाद वो नियम ध्यान रखना होता है कि संप्रसारणाच से पूर्व रूप अवश्य कर देना होता है वह धातु है तो संभ्रषण होकर के उद में उद्यते कहा जाता है बोला जाता है ग्रह में रह होकर गृहिये और पृछ में भी रह रि होकर के पृछ्यते अब वस धातु है वस निवासी तो यहाँ पर फिर हमने उष्यते ये उष्यते किया तो ये शकार कैसे हो गया मूर्धन ने कैसे हो गया हम्म सौरभ उत्तर दिया कर थोड़ा तुम्हारा प्रथम नहीं हुई क्या क्या पहले कभी अच्छा तो किससे होगा सकार क्या केवल आदेश प्रत्यय सूत्र है और है ही नहीं कोई भी आदेश का तो है नहीं सकार ना प्रत्यय का सकार है बस धातु का सकार है ये तो शासी वसी घसी नाम से उसमें वस्त धातु पड़ी हुई है अभी कमांड नहीं हो रहा है आप लोगों का का अभ्यास नहीं जाते तो अच्छा अब रही बात जो हरस्वीकारांत धातु होती हैं या हरस्व तो मैंने बताया था पीछे यहाँ भी सूत्र लिख लो लिखा तो नहीं है इन्होंने अकृत सार्व धातु क्योर दीर्घ कृतभिन्न अकृत प्रत्यय और सार्वधातुक क्या संख्या है इसकी है अकृत सार्वधातु क्योर दीर्घ संख्या मिल गई नहीं मिली संख्या दूसरे कॉलम में नीचे को है तो सात चार पच्चीस अकृत सार्वधातु ऊपर तो से इसमें मृति आ रही है देखो कहां से आ रही है ई की दीर्घ नहीं दीर्घ तो नहीं की अमृत क्या आ गई दीर्घ करना है केवल इसको तो केवल दीर्घ करना है तो अकृत सार्वधातु कौन सी व्यक्ति हो गई षष्ठी नहीं है सप्तमी सप्तमी आएगी सप्तमी का देवचन, यानी कि कृत प्रत्यय को छोड़ दिया गया अकृत कह दिया ना जी। और सार्वधातु को छोड़ दिया दो प्रत्यय छोड़ दिए इन्होंने। अब इनसे भिन्न प्रत्यय ले कौन से रहे हैं तो देखो ऊपर से प्रकरण आ रहा है ऊपर इसके देखो कुंगिति बाईस संख्या पर अय ये कुछ तो किंगी के अनुत्ति आ रही है इसमें ऊपर से तो कित प्रत्यय पर रहते और दूसरा जो अयति में यी, यी है पे ये ये मात्रा सप्तमी का एक है ये भी आ रहा है इसमें अब अर्थ हो जाएगा कि यकार आदि कितंगित प्रत्यय पर, पर रहते लेकिन वो कितंगित प्रत्यय कृतसंजक न हो और सार्वधातुक न हो दो शर्तें इन्होंने लगा दी हैं इसमें तो उस अवस्था में ये जो भी अंग है अजंत अंग उसको दीर्घ कर लेगा ठीक है तो ये हृ हो या ह्रस्वी हो ये उसको दीर्घ कर देगा अब क्योंकि यज प्रत्यय ऐसा ही है ये यज प्रत्यय क्या कृत है क्यों नहीं है, है? यज प्रत्य कृत क्यों नहीं है अरे कृत तिंग जो है ये तिंग भिन्न प्रत्ययों की कृत करता है तो क्या इसकी गिनती तिंग में आ रही है, नहीं। है? तो फिर कृत क्यों नहीं है तिंग भिन्न तो सारे कृत होते ही हैं है, है। हाँ, फिर ये कृत क्यों नहीं है आप ये तो कह सकते हो कि सार्वतिक नहीं है क्योंकि ये तिंग और क्षित नहीं है यक लेकिन कृत क्यों नहीं है वाह अरे कृत संज्ञा धातुओं के अधिकार में आने वाले प्रत्ययों की होती है जो धातु हुए है अलग से धातु रे काचो वाला धातु नहीं धातु हाँ उसी के आगे तो है कृत तिंग और ये तो आपका सूत्र धातु से पहले आ चुका है देखो आप धातु है आपका तीसरे कॉलम में चौथे कॉलम में और ये ये सूत्र आ गया आपका तीसरे कॉलम में यक प्रत्यय करने वाला सार्वधातु के यक ये तो तीसरे कॉलम में है ये कहा है धातु के अधिकार में तो यक प्रत्यय न तो कृत है और न ही न सार्वधातुक है इसलिए दीर्घ कर पाया ये नहीं तो कैसे कर पाता तो ये दीर्घ कर देगा तो इस प्रकार से जी यते ची यते हु है तो हु यते अच्छा एक और कार्य तो यहाँ सूत्र लिख लो लिखाते तो है नहीं इसमें आप लोग लिख लो अकृत सार्वधातु कीर्घ है आगे हैं जिन धातुओं में नकार लगा होता है जैसे मंथ बंध आदि जो बोलते हैं हम देखो एक तो नकार आता है नुमागम हो करके तो होकर के एक नकार स्वरूप में ही होता है जैसे बंध बंधने मंथ मंथ मंथने इस तरह से हैं भ्रंश धातु है सरंस है ये सब स्वरूप में ही नकार है इसमें मूल अवस्था में तो इन नकारों का लोप हो जाता है अनिदिताम देख भा सूत्र सुत, में स्वयं कह दिया है अनिदिताम जो इदित नहीं है उनमें लगता है अनिदम हल उपधाया हलअत भी होनी चाहिए और नकार कहा हो कहा उपधा में होना चाहिए और किंगिति प्रत्यय प्रत्ये हो तो कित परे है यक नकार का लोप हो जाएगा तो मंथ का मथ्यते बनेगा मंथ्य नहीं बनेगा बंध का, का बद्यते बनेगा भ्रंश का भ्रश्यति बनेगा स्रंश का सृष बनेगा और जिनमें इदित हैं, है जो जो इदित हैं, जैसे वी अभिवादन स्तृत्यो हो चिति स्मृत्याम और निधि वो भी इदित है तो यहाँ वंद्यते नि इस तरह से रूप चलेंगे अच्छा अब रही बात चुरादी गण की धातु या हम किसी अन्य धातु से ऋणिच कर ले जैसे पाठी बना लिया पहले हमने तो ऐसी धातुओं के आगे जब यक आता है तो यक स धातुक है कि आर्धातुक है आर्धातुक आर्धातु। आर्धातु है तो आर्धातुक जब परे होता है तो ऋणिच को तो कभी सहन किया ही नहीं जाता की सुरक्षा तभी तक रह पाती है जब तक आगे आर्धातुक न आए आर्धातुक आया नहीं को गायब होना पड़ेगा बस शर्त इतनी है की आर्धातुक यदि है भी तो फिर वो साथ में ई को लेकर के आए इट को लेकर के आए तब तो बच पाएगा अणिच और आर्धातुक आगे आ गया ऋणिच भी साथ वो इड, इडागम भी उसको हुआ नहीं है तो यख प्रत्य ऐसा ही है है लेकिन ईटागम तो हुआ नहीं है इसको नहीं। क्यों नहीं हुआ दो दो देगा। तो इटागम नहीं है ये तो अच्छा तो ठीक है मैं समझाता आता है <laughs> तो इसलिए अब रणिच को जाना पड़ेगा तो अब रूप कैसे चलेंगे जैसे हम चोरी धातु को ले लें ले तो चोरीयते और पाठी को ले लें ले तो पाठ्यते कारी कार्यते खादी खाद्यते इस तरह से लेंगे अब खाद्यते के दो क्योंकि वहां भी खाद है मूल स्वरूप में तो खाया जाता है और खिलाया जाता है दोनों में खाद्य तक बनेगा क्योंकि वृद्धि तो करके यहां कोई अंतर पड़ेगा नहीं वो तो पहले खाद है पटका तो ठीक है पटेते पाठ्यते हो गया खाद का खाद्यते खाद्य दोनों में तो ये है ऐसी कथी का कथ्यते भक्ष का भक्शी भक्ष्यते अच्छा इसमें कथी क्यों है काथी क्यों नहीं है भाक्षी क्यों नहीं है नहीं गया तो थाया ये अदंत धातुएं हैं और वहां पढ़ा है अपने चुरादी गण में अथाद आगे से अदंत प्रारंभ हो रही हैं, तो ये अदंत मानी गई हैं, ये ये अदंत का तात्पर्य क्या होता है पठ व्यक्ता ये नहीं है अदंत क्या हैं हो जाएगी पठ व्यक्ता नहीं है हैं क्यों नहीं तो इसका अर्थ ये हुआ कि चिरादी गण में जैसे कथ धातु आ गई तो इसमें थ में अन्बंध नहीं है आ गया समझ में तभी तो अदंत कहेंगे हम इनके अनुनासिक नहीं है वो पट में ठ में असिक है तो अब क्या करेंगे अब ये करेंगे कि हमने कथ धातु से अणिच किया तो क थ में आ तो हटेगा नहीं निष्प्रत तो है कि अर्धातु है अर्धातुक है तो थ क्या का लोप हो जाएगा इत संज्ञा करके नहीं तो लोप आकार का लोप हो जाता है आधा तो प्रत्यय है आपका ये जो अतो लोपा जो सू, सूत्र है धातु के अधिकार में दो जगह है धातु के एक दूसरे अध्याय के चौथे पाद में और एक छठे अध्याय के चौथे पाद में तो ये कहा वाला लिया जाएगा छठे अध्याय के हाँ और पहले ही कॉलम में देखो वहां भी है पहले ही कॉलम में यहाँ भी है देखना जरा तो नहीं।, नहीं।, तो नहीं।, नहीं इसमें चौथे में नहीं है ये है इसमें हम्म चौथा पाग छठे अध्याय के प्रता हाँ मतलब वो भस्से में पहुंच गया था मैं इधर को है ठीक है तो देखो ये चौथे पहले कॉलम में है अच्छा अब दूसरे अध्याय का निकालो चौथा पार है महावी दे को पहले कॉलम में ये कह रहा था तो ये जो आधातु के है इसके आगे जो दूसरे कॉलम में आ रहा है अतोलोपाह मिल गया तो अब रह गया ये कथ इ कथी ठीक है जल्दी सुन लो समय हो रहा है तो कथ इ कथि अब वृद्धि करने वाला सूत्र आया अतः उपधाया अब क्या करेंगे तब इसको क्या मान लेंगे मान कहां से लेंगे जो लोप हो गया तो ये कोई घर की खेती है क्या <laughs> पढ़ चुके आप लोग में अच्छा अचह पर अजादेश कैसा अजादेश पर निमित्तक, निमित्तक पर कौन था अनिच उसको मान कर के अच का आदेश यानी आकार का लोप हुआ था वो पूर्व विधि पूर्व विधि कौन सी है वृद्धि करना वो से पहले हो रही है हो जाएगा स्थानीय इसलिए बनता है कथयति नहीं तो काथयती बनना चाहिए था चलिए तो ये हो गया अब आगे अनुवाद तो कल ही बहेगा समय हो गया है प्रणो ध्वनि